श्री परमात्मने नमः ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्या प्रथम पाद अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा पदछेद अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा अन्वय एवं शब्दार्थः अथ अब अतः यहां से ब्रह्म ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है यतः पदच्छेद जन्मादि अस्य यं शब्दार्थः अस्य इस जगत की जन्मादि जन्म आदि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय यत जिससे होते हैं वह ब्रह्म है शास्त्रोनित्वात परच्छेद शास्त्रोनित्व अनुय एवं शब्दार्थ शास्त्रोनित्वात शास्त्र अर्थात वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है तत्तु समन्वयात पदच्छेद तत् समन्वयात अनवय एवं शब्दार्थः तु तथा तत् वह ब्रह्म समन्वयात समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत व्याप्त होने के कारण उपादान भी है इच्छतेर्न शब्दम पदच्छेद इच्छते न शब्दम अन्वय एवं शब्दार्थ इक्षते श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्दम, शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति न जगत का कारण नहीं है गौड़श्चेन्नात्म शब्दात पदछेद गौण चेत न आत्मशब्दात अन्वय एवं शब्दार्थ चेत यदि कहो गौण ईक्षण का प्रयोग गौड़ वृत्ति से हुआ है न तो यह ठीक नहीं है आत्मशब्दात क्योंकि वहां आत्मशब्द का प्रयोग है तोक्षोपदेशात पदच्छेद तोक्षोपदेशात अन्वय एवं शब्दार्थ उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई है इसलिए वहां प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता हेयत्वा हेयत्वावचनाच पर छेद हेयत्वावचनात्चय एवं शब्दार्थ हेयत्वावचनात्ने योग्य नहीं बताए जाने के कारण च भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है स्वाप्य यात पद स्वाप्य यात स्वाप्यत अनवय एवं शब्दार्थ यात अपने में विलीन होना बताया गया है इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता गति सामान्यात पदच्छेद गति सामान्यात अनवय एवं शब्दार्थ गति सामान्यात सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता श्रुतत्वाच पदच्छेद श्रुतत्वात्च अन शब्दार्थ श्रुतत्वात् श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है इसलिए ची पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है आनंद आनंदमयोभ्यासात पदछेद आनंदमय अभ्यासात अनवय एवं शब्दार्थः अभ्यासात श्रुति में बारम्बार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय आनंदमय शब्द यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। विकार हे विकारशब्दाने चेन्न प्राचुरिया विकार विकारशब्दाणेत न इति चेत न प्राचुर्यात प्राचुरियान्वय एवं शब्दार्थ चेत यदि कहो विकार शब्दात मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से न आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति तो यह कथन न ठीक नहीं है प्राचुर्यात क्योंकि मयट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है विकार का नहीं। तद्धेतु नही तेतुव्यपदेशाच पदच्छेद तेतु्यपदेशा चन्वय एवं तद्धेतु व्यपदेशात् उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है इसलिए च भी यहां मयट प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है मांत्रवर्णिकमेव गीय परेद मांत्रवर्णिकम एवच गीयती अन्वय एवं शब्दार्थ तथा मंत्रवर्णिकम मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का एव ही गीयति यहाँ प्रतिपादन किया जाता है इसलिए भी आनंदमय ब्रह्म ही है नेत्रोनुपत्ते पदच्छेद न इतर अनुपत्ते अन्वय एवं शब्दार्थ इतर ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह न आनंदमय नहीं हो सकता अनुपत्ते क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती भेद व्यपदेशाच पदच्छेद भेद व्यपदेशात अन्वय एवं शब्दार्थ भेद भेदव्यपदेशात जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है इसलिए क्या ची आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता कामाच्य नानुमापेक्षा पद न पदछेद कामचमापेक्षा अन्वय एवं च तथा कामात् आनंदमय कामना का कथन होने से अनुमापेक्षा यहाँ कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता न नहीं है च तद्योगम शास्ति तद्योगम अस्म अस्योगस्तिवय एव शब्दार्थ क्या इसके अतिरिक्त अस्मिन इस प्रकरण में श्रुति अस् इस जीवात्मा का तद्योगम उस आनंदमय से संयुक्त होना शास्ति बतलाती है इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है अंत तदर्मोपदेशात पदछेद अंत तद्धर्मोपदेशात अन्वय एवं शब्दार्थ अंत हृदय की भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है तद धर्मोपदेशात क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है भेद भेदव्यपदेशाचान्य छेदः भेद पदछेदेद्यपदेशा चल अन्वय एवं च तथा भेद भेदव्यपदेशा भेद का कथन होने से अन्यः सूर्य मंडलांत सूर्यमंडलांतवर्ती हिण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है आकाशस्तिंगात पदच्छेद आकाश तलिंगात अन्वय एवं शब्दाथ आकाश आकाश शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है तलिंगात क्योंकि जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं अत एव एवं प्राण पदच्छेद अत एव अतएव प्राण अन अत एव इसीलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है इस कारण वहां प्राण प्राण भी ब्रह्म ही है ज्योतिष ज्योतिषरणाभिधात पदच्छेद ज्योति चरणाभिधात अन्वय एवं शब्दार्थ चरणाभिधात ज्योति के चार पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहां ब्रह्म का वाचक है छंदोिधा नीति चेन्न तथा चेतो निगदात तथा ही दर्शनम पदछेद छंदोिधा न इति चेत न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम चेत यदि कहो छंदोिधा गायत्री छंद का कथन होने के कारण न ब्रह्म के चार पादों का वर्णन नहीं है इति न तो यह ठीक नहीं क्योंकि तथा उस प्रकार के वर्णन द्वारा चेतोअर्पण निदात ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है तथा ही दर्शनम वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है भूतादि भूतादि पाद पत्तेश पाद व्यपदेशोप व्यपदेशोप पत्तेह च भूतापदेशोपत्तेद भूताव्यपदेशोपत्ते अन्वय शब्दार्थः भूतादि पाद पपत्ते यहां ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया है यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है इसीलिए क्या भी एवं, ऐसा ही है उपदेश भेदान नेति चेन्नो उपदेशभेदाने चेन्नोभस्मप्य उपदेश ने न इति न अपि अविरोधात्न्वय एवं शब्दार्थ चेत यदि कहो उपदेशभेदात उपदेश में भिन्नता होने से न गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है इति न तो यह कथन ठीक नहीं है उभयस्म अपि अविरोधात क्योंकि दो प्रकार का वर्णन होने पर भी कोई विरोध नहीं है प्राणस तथा प्राणस्तथानुगमांत पदच्छेद प्राण तथानुगमांत अन एवं शब्दार्थ प्राण प्राण शब्द यह भी ब्रह्म का ही वाचक है तथानुगमांत क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है न वक्तरात्मोपदेशादि चेदध्यात्मसंबंधभूमास्म पदछेद आत्मोपदेशात इति चेत अध्यात्म-संबंध अध्यात्मसंबंधभूस्मय चेत यदि कहो वक्त वक्ता का आत्मोपदेशा अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है इसलिए न प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति तो यह कथन न ठीक नहीं है ही क्योंकि अस्मिन इस प्रकरण में अध्यात्म संबंध भूमा अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है शास्त्र दृष्टिया तो वाम देववत शास्त्रदृष्टियापदेशो शास्त्र दृष्टिया शास्त्रदृष्टिया तो उपदेश वामदेवत अनवय एवं शब्दार्थ उपदेश इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तो वामदेवत वामदेव की भांति शास्त्र दृष्ट्या शास्त्र दृष्टि से है, जीव मुख्य प्राण चेन्नो जीव मुख्य प्राण तद्योगा न इति चेत न उपाशा इह उपाशात्रैविध्याश्रितोगा अन्वय एवं शब्दार्थे यदि कहो जीव मुख्य प्राण प्राणलिंगा जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं इसलिए न प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है इति न तो यह कहना ठीक नहीं है उपासात्र क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा आश्रित्वात इसके अतिरिक्त सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं तथा इह तद्योगात इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है इसलिए यहां प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है इति प्रथम ध्याये प्रथम पाद संपूर्णम्